kio kio kio kio kio kio उमंग द साउंड उमंग द साउंड उमंग द साउंड उमंग।, उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम दीपू का आत्मविश्वास दोस्तों आज हम आपको मिलवाते हैं दीपू से दीपू कक्षा में बड़ा ही सहमा सहमा रहता है दोस्तों से भी कम बातें करता है और घर में भी बड़ा परेशान सा रहता है यह बात उसके सभी अध्यापक और दोस्त जानते थे जब दीपू के स्कूल में एक नई अध्यापिका आईं तो उनसे दीपू की परेशानी देखी नहीं गई अध्यापिका दीपू के गांव में ही रहती थीं इसलिए उन्होंने दीपू पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया एक दिन की बात है अरे राजू तू अपना काम करके लाए हां अरे दीपू तो यही कुछ कर रहा है तो और कुछ तो काम है नहीं इसको अरे भाई तुम कहां जा रहे हो उनको अरे चुप चुप चुप दीदी अरे दीदी अरे नमस्ते बच्चों अरे दीपू क्या कर रहे हो तुम कुझ कुझ नहीं अरे भाई तुम लोग चुप रहो दीपू को बोलने दो बोलो दीपू जी जी मैं मैं वो अच्छा तो तुम क्या तो बना रहे हो जी और दिखाओ तो वाह ये तो बहुत सुंदर है एकदम बेकार अरे बच्चों देखो तो कितना सुंदर चित्र बनाया है दीपू ने तुम्हें भी इसी तरह अच्छा चित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए अरे नंबर तो कभी आते देखो सुंदर है ना ये होता रहता है हां पर दीदी हम्म दीपू को अच्छे नंबर लाने की भी तो कोशिश करनी चाहिए हां हां क्यों नहीं दीपू ने अब बहुत ही मन लगाकर पढ़ना शुरू किया है इस बार अच्छे नंबर जरूर आएंगे क्यों दीपू जीजी रहे पढ़ाई-वढ़ाई तो मैं इस बार मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर जरूर लाऊंगा शाबाश अध्यापिका ने दीपू में पढ़ाई की लगन और मेहनत देखी उसने दीपू से बातें की और यह पता लगाया कि दीपू घर में पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता है उसे पता चला कि घर में दीपू के दो छोटे भाई-बहन हैं जिनकी देखभाल उसे करनी पड़ती है बात की सच्चाई पता करने के लिए अध्यापिका एक दिन दीपू के घर गईं अभी वह दरवाजे पर ही थीं कि उन्होंने सुना दीपू ओ दीपू जाने कहां चला जाता है कितनी बार कहा है कि सोनी और मुन्ना को देखते रहना अब दीपू ओ दीपू आया मां तू सोनी और मुन्ना की देखभाल करना मैं कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूं ठीक है मां उफ उफ आज भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी अब अध्यापिका को यह पता चल गया कि दीपू के परीक्षा में कम नंबर आने की वजह क्या है क्योंकि वह घर में पढ़ाई कर ही नहीं पाता इन सब बातों की वजह से दीपू दोस्तों से भी कटने लगा उसके दोस्त भी कक्षा में उसका मजाक उड़ाते थे अरे दीपू क्या कर रहे हो अरे जाने दो बेचारे को बहुत व्यस्त रहता है वो वो कल दीदी ने जो सवाल दिया था ना उसका जवाब लिख रहा हूं घर जाकर क्या करते हो घर जाकर दूसरे विषय की पढ़ाई करता हूं अरे क्यों करत रह हो इसलिए ही पढ़ाई करते होते तो हर बार फेल क्यों होते बस ऐसे ही बोलता और गया ये सारी बातें अध्यापिका दूर खड़ी सुन रही थीं उन्होंने देखा कि दीपू अपने दोस्तों से दूर भागने की जगह उनके प्रश्नों का जवाब दे रहा है अध्यापिका बच्चों के पास आईं क्या बातें कर रहे हो तुम लोग बड़े खुश नजर आ रहे हो आ दीदी कुछ नहीं बस हम लोग तो दीपू से बातें कर रहे थे दीपू से बातें कर रहे थे ये तो बड़ी अच्छी बात है तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए जी इससे तुम्हें एक दूसरे से कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा जैसे दीपू कितना सुंदर चित्र बनाता है उससे तुम लोग भी सीख सकते हो और तुम्हें भी दीपू की तरह चित्र प्रतियोगिता में इनाम मिल सकता है जी जी ठीक है इस तरह से अध्यापिका ने बच्चों के सामने दीपू के गुणों की प्रशंसा करके दीपू में एक विश्वास पैदा किया अब दीपू को यह लगने लगा कि वो भी कुछ कर सकता है और दोस्तों अब तो दीपू ने घर में भी अपनी पढ़ाई का समय निश्चित कर लिया और भाई-बहनों की देखभाल के साथ-साथ वो पढ़ाई भी करने लगा अब वो हमेशा खुश रहने लगा और एक दिन अध्यापिका ने दीपू से पूछा अच्छा तुम बहुत मेहनत करती हो दीपू एक बात बताओ जी दीदी तुम घर के कामों के बाद भी इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कैसे कर लेते हो तुम्हारे इस बार गणित में 100 में से 60 नंबर आए हैं बेटा गणित कैसे मिलता है तुम इतने अच्छे ढंग से सब काम कैसे कर लेते हो दीदी जैसा आपने बताया था ना मैंने बिल्कुल वैसा ही किया अच्छा हम मां जब बोलती कि भाई बहनों की देखभाल करना तो मैं सोनी को बोलता कि तुम स्लेट पर चौक से चित्र बनाओ और मुन्ना को उसकी वरमाला की किताब के चित्र देखने के लिए दे देता <laughs> इस तरह से वो दोनों अपने-अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे और मैं मैं अपनी पढ़ाई उरी कर लेता था बस इस तरह हर रोज उन्हें कोई ना कोई नया काम दे दिया करता था अरे वाह ये तो तुमने बहुत अच्छी तरह से किया दीपू दीपू हमें भी चित्र बनाना सिखाओगे तुम्हें अब भाई तुम तो ऐसा चित्र बनाते हो कि घोड़े की जगह गधे नजर आने लगता है um दीपू तू क्या तुम अरे अरे नहीं नहीं क्यों नहीं सिखाऊंगा मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा अरे वाह आ जाना मेरे घर ठीक है तुम देख ना जब तुम चित्र बनाओगे ना तो घोड़ा घोड़ा ही नजर आएगा <laughs> दीपू का आत्मविश्वास अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेन्द्र बेहरा, आलेख सुष्म राय, कलाकार वीना होरा, सुनीता कोहली, गीता वर्मा, प्रवीण शर्मा, आरती और आशीष बख्शी, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो